ओम। भद्रं करने भी देवा भद्र कर्णे श्रृणुयामदेवा भद्रम पशेम्भिर्जरांगे सुषुवा भिर व्यसेमदेव ही तंजायु स्वस्न न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नूषा विश्व स्वस्ताक्षो नरष्टनेमी स्वस्ृहस्पतिर्दधा ओ ओम शांति शांति शांति शंकर शंकर <coughs> सूत्रभाष्य वंदे पुनः गुररात्मे मूर्ति विभागिनेोम वदव्यादेहाय दक्षिणमूर्त नम ओ शाति शातिशा अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग्य प्रश्नोपनिषद के पंचम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण के चतुर्थ कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है तृतीय तथा चतुर्थ कंडिका में ओंकार की स्तुति करते हुए ओंकार कैसे निर्दिष्ट आलंबन है ब्रह्म का इसे बताया जा रहा है क्योंकि द्वितीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य के अंत में बताया गया था कि ओंकार ब्रह्म का है। तो ओंकार में बाकी आलंबनों की अपेक्षा निर्दिष्ठत्व का उत्पादन किया जा रहा है तृतीय चतुर्थ चतुर्थकंडिका में ओंकार की प्रशंसा करते हुए इन कंडिकाओं में बताया जा रहा है कि ओंकार रूप आलंबन जो कि आकार उकार मकार त्रिमात्रात्मक है वह उपाश्य है इस प्रकार का ज्ञान जिसे नहीं है और ओंकार की प्रथम मात्रा या द्वितीय मात्रा का मात्र जिसे ज्ञान है और उसी की उपासना करता है एक एक मात्रा की जो उपासक तो वह भी कल्याण का ही भागी बनता है न कि अनर्थ का तो जो प्रतीक एक अंश से उपासित होने पर भी एक अंश का चिंतन करने वाले का कल्याण करें उसे अनर्थ से बचाएं तो संपूर्ण रूप से जान करके उपासित ओंकार बाकी आलम्बनों की अपेक्षा अति उत्कृष्ट है और मंगलों के भी मंगल स्थानीय ब्रह्म का प्रापक होगा इसके विषय में क्या कहना है ऐसे कई मौतिक न्याय से ओंकार के निर्दिष्ट निर्दिष्टत्व को बताने के लिए प्रथम में तृतीय कंडिका में बताया गया कि ओंकार की प्रथम मात्रा आकार का उपासक भी शरीर छूटने पर उसके द्वारा उपासित आकार मात्रात्मक जो ऋग देवता है ऋग मंत्रों के देवता वे उसे पृथ्वी लोक की प्राप्ति कराते हैं पृथ्वी लोक में मनुष्य बनाते हैं मनुष्य शरीर की प्राप्ति कराते हैं और वह मनुष्य शरीर भी ऐसा कि जिस शरीर में रह करके उपासक तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा आदि देवी संपत्त का आर्जन करता हुआ मानव जीवन बिताता है अस्तिक बनाते हैं उसे तो उत्तरोत्तर उत्कर्ष जिससे हो सके ऐसा साधक जन्म उसे प्राप्त होता है प्रथम मात्रा का चिंतन करने से चतुर्थ अंडिका में बताया जा रहा है कि ओंकार की जो द्वितीय मात्रा है उकार उसका चिंतक भी जब कार की उकार के साथ तादात्म्य अभिमान होने तक उपासना करता है तो उसके फलस्वरूप उसे यजु अभिमानी देवता अंतरिक्ष आधार सोम लोक की प्राप्ति कराते हैं का मतलब स्वर्गलोक ले जाते हैं और वहां पर वह स्वर्ग के ऐश्वर्य का अनुभव करके फिर मानव बनने के लिए आता है मनुष्य पृथ्वीलोक पर वापस आता है ये मूल कंडिका में कहा गया था इसकी व्याख्या चल रही है भाष्य में स्वप्नात्मके इत्यादि भाष्य की चर्चा हो गई है यानी स यदि द्विमात्रण मनसी संपद्यते ये जो भाष्य वाक्य है ये मूलकंडिका का वाक्य है इस पर व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो गया है टीका में टीकाकार एक मतांतर बताते हैं त्रहत्तर नंबर पृष्ठ पर टीका में जो अंतिम वाक्य है मूल कंडिकास्थ अथ यदि द्विमात्रेण मनसी संप्यते इस वाक्य का आत्पर्य बताने वाला उकारे संपत्ति पर्यत अभिध्यानम यह करोति इति वाक यहाँ तक की चर्चा टीका में हो गई अब अत्र कैचित स यदि इत्यादि जो वाक्य है इसका विचार होना है तो टीका में है अत्र केचित स यदि इत्यादी यह पुनः न स्तुति तो एने कुछ व्याख्याता लोग व्याख्याताषद तथा प्रश्नोपनिषदभाष्य की व्याख्या करने वाले व्याख्याता लोग मानते हैं क्या मानते हैं एक शब्द से उनको लेना है जो प्रश्नोपनिषद के अन्य व्याख्याता है उन्हें उनका क्या मानना है कि स यदि इत्यादि यह पुनः इतम न स्तुति ही तो टीका कारण स यदि इत्यादि जो तृतीय कंडिका है तो तृतीय कंडिका तथा द्वितीय कंडिका को माना था ओंकार की स्तुति करते हुए ओंकार में निदिष्ठत्व की उपादक कंडिकाए यह है करके ऐसा तृतीय कंडिका के अवतरण में टीकाकार ने लिखा था ना हाँ, तो स यदि से लेकर के यह पुनरेतम इस वाक्य से पहले तक जो ग्रंथ हैं वह ओंकार की स्तुति करने वाला है और ओंकार में निर्दिष्टत्व का उपादक है ये तो टीकाकार का मत हुआ लेकिन टीकाकार से भिन्न जो व्याख्याता हैं वे कहते हैं कि तृतीय कंडिका तथा चतुर्थ कंडिका को ओंकार की स्तुति करने वाला न माना जाए। ये दो कंडिकात्मक वाक्य ओंकार की स्तुति करने वाले नहीं हैं। अभी तो क्या है फिर स्तुति नहीं है तो।, तो उनका कथन है कि वे किंतु उत्तफलाय आकार विश्वाभिन्न विराड उपासन उकारे तेजसा भिन्न हिरण्यगर्भ उपासन च विवक्षितहू का कर्ता है केंचि कुछ कह कुछ व्याख्याता ऐसा कहते हैं ऐसा कहते हैं कि ये दो कंडिकाएं ओंकार की स्तुति नहीं किंतु यानी अपी तु उक्त फलाय इसमें उक्त फल से लेना आकार मात्रा की उपासना का जो फल बताया था पृथ्वी लोक पर आस्तिक मनुष्य का जन्म ये एक फल और आ, मकार मात्रा उकार मात्रा का चिंतन करने से होने वाला जो फल बताया था सोम लोक की प्राप्ति ये है उक्त फल और इन उक्त फलों की प्राप्ति के लिए आकार की उपासना का विधान करने वाला तृतीय कंडिकात्मक वाक्य है और चतुर्थ कंडिकात्मक वाक्य सोम लोक की प्राप्ति रूप फल का साधन उकार की उपासना बताने वाला वाक्य है विधायक वाक्य है स्तुति यानी अर्थवाद नहीं स्तुति मानेंगे तो अर्थवाद हो जाएगा स्तुति करने वाले वाक्य को कहा जाता है अर्थवाद वेद के जितने वाक्य हैं ना, उनके अवांतर पांच प्रकार माने जाते हैं उनमें एक होता है विधि वाक्य दूसरा होता है निषेध वाक्य तीसरा होता है मंत्र चौथा होता है नामधेय और पांचवा है अर्थवाद तो विधि वाक्य तो विधान करने वाला होता है फल विशेष का साधन बताने वाला और निषेध वाक्य अनर्थ के साधन से निवृत्ति कराने वाला होता है निवर्तक होता है मंत्र होते हैं कर्म उपासना उपयोगी अर्थ का स्मरण कराने वाले और स्वरूप बताने वाले और नामधेय होता है कर्म उपासना आदि का नाम विशेष रूप जो वेद में प्रयुक्त है उसे नामधेयात्मक वेद कहा जाता है और अर्थवाद वाक्य होते हैं जो विधेय साधन है उसकी प्रशंसा स्तुति करने वाला वाक्य तो टीकाकार ने तो तृतीय कंडिका और चतुर्थ कंडिका इन दो वाक्यों को स्तुति करने वाला वाक्य अर्थवादात्मक वेद वाक्य माना और केचित शब्द से ग्राह्य अन्य व्याख्याता कहते हैं कि ये दो कंडिकात्मक वाक्य अर्थवाद नहीं है अपितु विधि वाक्य है जैसे पंचमकंडी का विधि वाक्य है ऐसा यह भी विधि वाक्य है पृथ्वी लोक में आस्तिक मनुष्य का जन्म भी लोग चाहते हैं वो भी जीव जिसको चाहता है उसे कहा जाता है फल को तो अभीष्ट फल होता है तो आस्तिक मनुष्य के जन्म शरीर की प्राप्ति आ, आस्तिक मनुष्य शरीर की प्राप्ति भी माना जाएगा फल उसका साधन बताने वाला तृतीय का रूप वाक्य और सोम शरीर की प्राप्ति भी चाहता चाहते हैं जीव उसका साधन बता रहा है चतुर्थ कंडिकात्मक वाक्य इसलिए दोनों विधि वाक्य हैं तत्त फल के साधन को बताने वाले वाक्य ऐसा माना जाए ऐसा कुछ लोगों का कहना है तो मनुष्य लोक की प्राप्ति का साधन क्या बताया तो कहते हैं आकार मात्रा का अर्थभूत जो स्थूल उपाधि है समष्टि वेष्टि स्थूल उपाधि भेद से चैतन्य भी दो हो गए स्वतः चैतन्य निरुपाधिक चैतन्य तो एक है और उपाधि भेद से उसमें औपाधिक भेद होता है तो स्थूल उपाधि में अवान्तर दो भेद हैं है उपाधि समष्टि उपाधि उपाधि वेष्टि स्थूल उपाधि युक्त चैतन्य को कहा जाता है विश्व जीव का स्थूल वेष्टि उपाधि युक्त चैतन्य रूप जो जीव है उसका नाम है विश्व जागृत अभिमानी और समष्टि स्थूल उपाधि युक्त चैतन्य का नाम है विराड और इन दोनों में स्थूल उपाधि एक जैसी है केवल समष्टि और वेष्टि ये उपाधि का भेद है और बाकी स्थूलत्व रूप समानता है उपाधि में इस समानता को लेकर के विश्व से अभिन्न विराड़ का जाग्रत अवस्था की बोधक जो आकार मात्रा है उसमें चिंतन करने वाला आस्तिक मनुष्य बन जाता ये साधन बता और सूक्ष्म उपाधि तथा स्वप्न अभिमानी जो तेजस है सूक्ष्म वेष्टि उपाधि वाला चैतन्य और समष्टि सूक्ष्म उपाधि वाला चैतन्य हिरण्यगर्भ तो तेजस अभिन्न हिरण्यगर्भ का गर्भ मात्रा में चिंतन ये सोमलोक प्राप्ति के साधन के रूप से बताया गया है चतुर्थ कंडिका में ऐसा के चित करते हैं वो यहां पर लिखा किंतु उक्त फलाय आकारे विश्वाभिन्न विराड़पासनम ये साधन तृतीय कंडिका से बताया गया विराड़पासनम रूप साधन और उकारे तेजस अभिन्न हिरण्यगर्भ गहो च ये चतुर्थ कंडिका के द्वारा विवक्षित साधन है उपासनंच च इति आहु ऐसा कैचि कहते हैं। तो इसके विषय में टीकाकार का और एक वाक्य है कि तब्देन तत्परिणाम स्वप्नाभिमानी हिरण्यगर्भ उच्य इति वक्तुम स्वप्नात्मके इत्यादि इति बोध्यम तो तन्मते यानी के चित शब्द से ग्राह्य जो अन्य व्याख्याता है उन्हें यहाँ पर शब्द से लेना उन अन्य व्याख्याताओं का जो ये मत है इन दो कंडिकाओं को अलग अलग फलों का साधन बताने वाला मानने वाले उनके मत में जो चौथे कंडिका में प्रयुक्त मनह शब्द है उस मनह शब्द से तत्परिणामी स्वप्नाभिमानी हिरण्य गर्भ कहा जाएगा मन का अर्थ है मन का परिणाम रूप जो स्वप्न और उसका स्वप्न है सूक्ष्म उपाधि और सूक्ष्म उपाधि में अभिमान करने वाला हिरण्यगर्भ गर्भ ये मन शब्द का अर्थ है और उसी को लेने के लिए स्वप्नात्मके इत्यादि विशेषण हैं भाष्य में मनसी का अर्थ करते हैं स्वप्नात्म इत्यादि जो विशेषण हैं वे किस लिए हैं तो हिरण्यगर्भ को बताने के लिए हैं ऐसा समझना ये जो स्वप्नात्मके मनसी मननीय यजुर्मये सोमदैवत्ये ये सब विशेषण मन शब्द से हिरण्यगर्भ कहा जा रहा है ये दिखाने के लिए हैं उन लोगों के मत में अब टीकाकार आगे कहते हैं मात्रा द्वयस्य मिलितस्य उपासनम् मनसी संपत्ति मनसा एकाग्रतया चिंतनम् इति एकग्रतया चिंतन व्याख्यात न एक जाता है।, है न है उसमें इति इति इति न न व्याख्यातम व्याख्यातम व्याख्यातम ऐसा ऐसा नहीं होना दीपिकायांतु मात्रा द्वयस्य मिलितस्य दया इति व्याख्यातम और मनसी संपत्ति मनसा एकाग्रतया इति व्याख्यातम एक चिंतन या तो वहां च होता दोनों का समुच्चय मात्रा मात्रादय मिलित उपासनम मनसी संपत्ति मनसा एकाग्रतया चिंतनम इति व्याख्यातम ए उचित न एक ज्यादा है। जाने दीपिका जो टीका है किन किए हैं दीपिका टीका किसने लिखी है कल बताया था न। पहले भी आया था ना दीपिका शब्द नहीं आया था कल परसों आया था पंचोदशी का भी नाम लिया था हमने है? वा, हाँ वो तो दीपिकायाम वाचस्पत्ये ऐसा लिखा था वहाँ वो कल पर ये जो बहत्तर नंबर पृष्ठ पर दूसरे नंबर पंक्ति में दीपिकायाम वाचस्पत्ये तो वाचस्पत्य अलग हैं दीपिका अलग हैं वाचस्पत्य भी ग्रंथ है और दीपिका भी एक टीका है किनकी हैं तो विद्यारण्य स्वामी जी के जो गुरुजी हैं शंकरानंद जी, है, जी जिन्होंने गीता पर तात्पर्य बोधिनी भी लिखी है ये सब बताया था ना नमः श्री शंकरानंद गुरु पादम्बूजन मने एक पंचदशी का मंगलाचरण भी बताया था तो दीपिका या शंकरानंद जी महाराज द्वारा विरचित टीका उपनिषदों की प्रश्न उपनिषद की जो दीपिका नामक टीका लिखी है शंकरानंद जी ने वो पर नहीं है मूल मूल पर है जैसे गीता में भी तात्पर्य बोधिनी भाष्य की टीका नहीं है मूल पर टीका है तात्पर्य बोधिनी ऐसे मूल उपनिषद पर दीपिका नाम की टीका विद्यारण्य स्वामी जी के गुरु जी शंकरानंद जी महाराज ने लिखी है हाँ मधुसूदन भी मूल पर है हा मूल पर है भाष्य पर मूल गीता पर है पर ने।, ने वो तत्व प्रदीपिका है उसका नाम मधुसूदन जी ने जो टीका लिखी उसका नाम है तत्व प्रदीपिका <coughs> और यहां दीपिकाया तु का मतलब शंकरानंद जी के द्वारा जो इन मंत्रों की व्याख्या की गई तो चौथे मंत्र की भी व्याख्या की ना उन्होंने तो चौथे मंत्र की व्याख्या करते समय उन्होंने द्वितीय मात्रा की उपासना नहीं बताई अभी तु यह कहा है कि मात्रा द्वय मात्रा द्वय का अर्थ है आकार उकार इन दोनों मात्राओं की सम्मिलित उपासना बताई है <coughs> तो दीपिकायान तु मात्रा से द्वितीय मात्रा और मात्रा मात्राद्वय में कुछ अंतर है कि नहीं द्वितीय मात्रा और मात्रा मात्राद्वय क्या अंतर है द्वितीय मात्रा का मतलब उकार द्वितीय मात्रा जब कहेंगे ओंकार की कुल तीन मात्राएं हैं उसमें द्वितीय मात्रा कहेंगे तो उकार मात्र को लिया जाएगा अकेले उकार को और मात्रा द्वय कहेंगे तो दो मात्राओं को लिया जाएगा अकार हाँ? हाँ? उकार उभय का समूह द्वय कहलाता है द्वे में समूह अर्थ में प्रत्यय ना शब्द से हाँ? तब और तय के स्थान पर अय आदेश होकर के द्वय बना है तो मात्रा मात्राद्वय का अर्थ हुआ दो मात्राओं का समूह समुचित दो मात्राएं, मात्रा मात्राद्वय अर्थ निकलेगा तो चौथे कंडिका में अकेली एक मात्रा का क, आ, उपासन नहीं बताया जा रहा है चिंतन नहीं बताया जा रहा है अभी तो सम्मिलित दो मात्राओं का मात्रादय का उपासन बताया जा रहा है ऐसा व्याख्यान शंकरानंद जी ने किया है तो का मात्रा तो मात्रादय उपासनम इति व्याख्यातम, ऐसा अन्वय करना जब उन्होंने चतुर्थकंडिकास्थ अथ यदि द्विमात्रे नहा पर द्विमात्रे पद की व्याख्या मात्रादय ऐसी की है और मनसी संपद्य ते इसकी क्या व्याख्या की है द्विमात्र इसकी तो व्याख्या हुई मात्रा द्वय मात्रा द्वय की सम्मिलित उपासना और मनसी संपत्ति इसकी व्याख्या क्या हुई मनसी संपत्ति देते तो इसकी व्याख्या दीपिका में शंकराचार्य जी ने की कि मनसी संपत्ति मनसा एकाग्रतया चिंतनम मन से एकाग्र रूप से चिंतन यानी एकाग्र मन से चिंतन ये मन आ, मनसी देते का अर्थ है मात्राद्वय का सम्मिलित चिंतन वि, विक्षिप्त मन से नहीं करना है एकाग्र मन से करना है तो म, आ, एकाग्रतया चिंतनम मन से एकाग्रमन से चिंतन ये हुआ मनसी संपत्ति पदार्थ ओ दीपिकाकार के अनुसार ये यहां पर कहा न एक ज्यादा छपा है ये तो सब कैलाश की पुस्तकें है ना दूसरे वाले में देखना पड़ेगा है ना तो भाष्य में देखिए अब क्या मात्राद्वय की सम्मिलित उपासना शंकरानंद ने बताई और ये टीकाकार कहते कि द्वितीय मात्रा की उपासना हाँ तो दोनों में यह अंतर है कि जो सूक्ष्म है उकार है ना सूक्ष्म उपाधि का परामर्शक होता है और उपासना करने वाला जो उपासक है वह स्थूल का सूक्ष्म में विलय किए बिना स्थूल को स्थूल में से मन को नहीं हटा सकता है ना इसलिए ओ उकार में आकार तथा आकार का अर्थ समाविष्ट करके उकार प्रधान उकार अर्थ प्रधान चिंतन यह माना जाता है सम्मिलित उपासना ऐसा तो कौन कहते हैं शंकरानंद जी और टीकाकार के अनुसार तो यहाँ पर टीका सिद्धांत की हैं तो टीकाकार के अनुसार तो केवल ये जो है यहां पर तृतीय कंडिका और चतुर्थ कंडिका तो अर्थवाद है और ओंकार की उपासना तो यहां पर बताई जा रही है समस्त ओंकार की ही उपासना और उसका विधान होगा पंचम कंडिका में एक ही उपासना बताई जा रही है ऐसा कहेंगे कौन ये टीकाकार जो यहां के टीकाकार केचित करके है वो तो अलग कहेंगे स्वतंत्र अलग अलग एक एक मात्रा की उपासना बताई ये कहेंगे नहीं नहीं टीकाकार का कहना कुछ तो केचित के साथ मिलता है और कुछ अंश में नहीं मिलता टीकाकार तो कह रहे हैं कि अर्थवाद है विधान है ही नहीं और एक, एक मात्रा का चिंतन का भी फल है एक एक मात्रा का विकल्प ओंकार की का चिंतन भी सफल है तो कैमुतिक न्याय से हम यहाँ पर जिस सकल ओंकार का उपासन बता रहे हैं वह तो महान होगा ही होगा और वह ओंकार बाकी आलंबनों की अपेक्षा ब्रह्म के लिए श्रेष्ठ आलंबन होगा निर्दिष्ट आलंबन होगा इतना मात्र बताना इन कंडिकाओं का तात्पर्य है टीकाकार के अनुसार ठीक और आ, ये जो है शंकरानंद जी इनके अनुसार ये द्विमात्रा का चिंतन है केवल उकार मात्रा का मात्र नहीं और टीकाकार कहते उकार मात्रा का चिंतन यहाँ पर बताया जा रहा है इतने अंश में तो टीकाकार केचित के साथ समन्वित हो रहे हैं लेकिन वो उकार का चिंतन फल विशेष की प्राप्ति के लिए विधेय है ये विधान करने वाला वाक्य है इस अंश में वो के से विलक्षण है और ये दो मात्रा का चिंतन भी प्रशंसा हो सकती है आ, समस्त ओंकार की उपासना की इसलिए टीका का ये जो शंकरानंद जी हैं उनके अनुसार तृतीय कंडिका में तो एक मात्रा का चिंतन और चतुर्थ कंडिका में बताया जा रहा है सम्मिलित दो मात्रा का चिंतन तो सम्मिलित दो मात्रा का चिंतन भी किस लिए है तो फल विशेष की प्राप्ति के लिए नहीं अपितु कैमुतिक न्याय से समस्त ओंकार की उपासना प्रशस्त है ये दिखाने के लिए है ये नहीं कि केवल ओंकार की उपासना बताने मात्र से ही समस्त ओंकार की प्रशंसा होगी और दो मात्रा की उपासना बताने से प्रशंसा नहीं होगी ऐसा नहीं ये शंकरानंद जी का कथन है इन दोनों में कुछ अंतर समझ में कि नहीं दोनों मानेंगे प्रशंसा ही हां प्रशंसा होने से जो स्वार्थ है उसमें तात्पर्य नहीं अपितु तात्पर्य है समस्त ओंकार की उपासना प्रशस्त है ये दिखाने में समस्त ओंकार की उपासना महान है ये बताना टीकाकार के अनुसार भी और शंकराचार्य के अनुसार भी इन दोनों कंडिकाओं का तात्पर्य है लेकिन प्रशंसा जो ओंकार की समस्त ओंकार की की जा रही है वो चतुर्थ कंडिका के द्वारा केवल उकार मात्रा को ही के चिंतन को ही सफल बता करके समस्त ओंकार की उपास की जा रही है ऐसा टीकाकार कहेंगे ये वाले आनंदगिरी जो है और शंकरानंद जी कहेंगे चतुर्थकंडी का सम्मिलित मात्राद्वय की उपासना भी सफल है तो समस्त ओंकार की उपासना क्यों सफल नहीं होगी ऐसा कैमुतिक न्याय से समस्त ओंकार की प्रशंसा के लिए ही मात्राद्वय की सम्मिलित उपासना यहां पर मान रहे हैं ये अर्थ निकलेगा दोनों भी कहेंगे प्रशंसा ही है अर्थवादी है लेकिन एक चतुर्थकंडिका के विषय में दोनों में इतना मतभेद रहेगा कि एक कहेंगे केवल द्वितीय मात्रा की उपासना को सफल बता करके समस्त ओंकार की प्रशंसा की जा रही है और दूसरे कहेंगे तो प्रथम तथा द्वितीय इन दो मात्राओं की सम्मिलित उपासना बता करके समस्त ओंकार की उपासना को प्रशस्त बताया जा रहा है ये प्रकार भेद है केवल त्पर्य में कोई भेद नहीं है जो दोनों तो मन, मान रहे हैं ये प्रशंसक कंडिकाए हैं ओंकार की लेकिन प्रशंसा का प्रकार अलग अलग है वो भी चतुर्थ कंडिका के विषय में मात्र ये ध्यान में तो उस समय तो जैसे मांडुक्य में कहा गया है आकार तथा आकार मात्रा आकार मात्रा के अर्थ का उकार मात्रा में विलय और आकार मात्रा का उकार मात्रा में विलय का मतलब स्थूल का तथा प्रथम मात्रा का द्वितीय मात्रा तथा उसके अर्थ में विलय करते हुए आ, उकार मात्रा तथा उसके अर्थ का चिंतन वो भी सफल है ये हो जाएगी शंकराचार्य जी के अनुसार उपासना का प्रकार ये हो जाएगा और उनके अनुसार स्थूल का विलय किए बिना ही सीधे उकार का चिंतन टिकाकार के अनुसार तो वो हो जाएगी स्वतंत्र ही उकार मात्रा की उपासना और यहां पर उकार के साथ आकार मिला हुआ है उसमें विलय किया ना तो जैसे स्वप्नावस्था में मन में पहले आया था ना तुम पदार्थ शोधन करते समय कि बाह्य इंद्रियों का मन में विलय होता तो में है तो स्वप्न में बाह्य इंद्रियां हैं मन में विलीन तो बाह्य इंद्रियों को अपने में समाया हुआ जो मन वो है स्वप्न में उपाधि ऐसे ही यहां उकार का जब शंकरानंद जी के अनुसार चिंतन होगा तो उसमें आकार का अर्थ भी है आकार मात्रा भी है लेकिन कैसी है वो उकार में समाही हुई है जैसे स्वप्न अवस्था में बाह्य इंद्रिया निर्व्यापार अवस्था में मन के अधीन रहती है ऐसी ये ऐसा चिंतन शंकरानंद जी करें के अनुसार होगा वो कहेंगे ऐसा चिंतन है मांडुक्य तो अब भाष्य में है ये सब तो व्याख्या हुई टीका में कहाँ तक कि जो मूल मूलकंडिका का अथ यदि द्विमात्रे न मनसी संप्यते ये जो प्रथम वाक्य है इसकी व्याख्या भाष्य में एकाग्रतया आत्म भाव गि यहाँ तक की गई है त्रात्तर नंबर पृष्ठ पर द्वितीय पंक्ति में जो भाष्य है एकाग्रतया आत्म भाव मनसि संपद्यते संप्यते कार्थ यहां तक ओ प्रथम अवांतर वाक्य की व्याख्या है बाकी जो सो अंतरिक्षम यजुर्भिर् उन्नीयते सोमलोकम इत्यादि है इसकी व्याख्या होनी बाकी है ना भाष्य में वो है स एवं संपन्न इत्यादि इसको देखना है तो इस वाच्य को देखिए स एवं संपन्नो अंतरिक्षम मृतोक्ष अंतरिक्षाधारम द्वितीय मात्रा रूपम द्वितीय मात्रा रूपे मतारूप यजुर्भर उन्नीयते सोमलोक सौम्यम जन्म प्रापयसी ये सो सोंतरीक्ष यजुर्भिन्नीयते सोमलोक जो द्वितीय वाक्य हैं मूलकंडिका में उसकी व्याख्या भाष्य व्याख्याभाष्यमय है सा एवं संपन्न से लेकर के तक सौम्य जन्म प्रापयती यजुंसी यहाँ तक भाष्य वाक्य हैं मूल मूलकंडिकास्त द्वितीय अवांतर वाक्य का व्याख्यान तो स याने वह उपासक एवं, एवं संपन्न याने उपास्य के साथ अभिमान प्राप्त तादात्म्य अभिमान पर्यत उपासना करनी है ना तो एवं संपन्न का अर्थ हुआ चिंतन करते करते करते उपास्य में आत्मभाव प्राप्त कर लिया जिसने तादात्म्य अभिमान प्राप्त कर लिया का मतलब उपासना का परिपाक हो गया तो क्या होगा फिर कहते मृत जब प्रारब्ध उपासक शरीर का समाप्त होगा तो उपासक शरीर छूटेगा तो उपासक शरीर छूटना है मरना तो मृत फिर अंतरिक्षम यानी उपासक शरीर छूटने पर उसे सोम शरीर की प्राप्ति होती है सोम ये नाम है देवता शरीर का पंचाग्नि विद्या में ये बताया गया कि यहां कर्म करने वाले दक्षिणायन मार्ग से जाकर के लोक में सोम भाव को प्राप्त करते हैं वहां सोम शब्द का अर्थ भाष्कर भगवान ने किया देवता शरीरम तो सोम लोक है देवता शरीर तो देवता शरीर को प्राप्त करता है तो देवता शरीर कहा है तो सोमलोक देवता जिस लोक में रहते है उस लोक को भी कहा जाता है सोमलोक यानी स्वर्ग और वो कहा है स्वर्ग तो अंतरिक्ष लोक के ऊपर है पृथ्वी और दिव लोक के बीच में दिव लोक है स्वर्गलोक और उसके बीच में है अंतरिक्ष तो अंतरिक्ष से ऊपर है सोमलोक नीचे है पृथ्वीलोक जो इस क्षेत्र के ऊपर होगा उसे कहा जाएगा क्षेत्र के आश्रित तो क्षेत्र हो जाएगा उसका आधार होगा ना तकतर, तकत पर जो बैठा है उसे कहा जाएगा तकत आधार तकत है आधार जिसका वो तकत आधार हो जाएगा ऐसे अंतरिक्षम मूल में लिखा है लेकिन वहां अंतरिक्ष से लेना अंतरिक्ष है आधार जिसका ऐसा सोम लोग <coughs> इसलिए अंतरिक्षम का अर्थ करते भाष्कर भगवान की अंतरिक्षाधारम अंतरिक्षाधारम में बहुरी समास है। चार नंबर टिप्पणी में टिप्पणी ने कहा अंतरिक्षम नभो भो आधार तम सोमलोकम इति अन्वय अंतरिक्ष है आधार जिस सोमलोक का ऐसे सोमलोक को कहा जा रहा है अंतरिक्षाधारम और वो अंतरिक्ष अंतरिक्षाधार हो गया सोमलोक वो कैसा है तो कहते द्वितीय मात्रा रूपम ये द्वितीय मात्रा रूपम ये भी विशेषण है सोमलोक का ही द्वितीय मात्रा है उकार तो उकारात्मक जो सोमलोक है ये कहा गया छांदों के उपनिषद में जो ओंकार उपासनाई वहां पर ओंकार की प्रशंसा करते हुए कहा गया कि ब्रह्मा जी ने लोकों का सार निकाला विचार किया मंथन किया यानी विचार किया और विचार से फिर क्या निकला तो तीन वेद निकले वेदों का सार निकाला तो उससे तीन अक्षर निकले वेदों के सार के रूप में वो तीन लोग तीन अक्षर कौन है तो भूर भुव स्व और फिर उनका भी विचार किया इन व्यारीतियों का इनको व्यारीति कहा जाता है वेदों का सार है भूर भुआ स्व और उनका भी सार जानने की इच्छा से फिर चिंतन किया तो उससे निकला ओंकार त्रिमात्रात्मक तो उसमें से भू का सार बताया गया आकार को भू का सार बताया गया है उकार को स्व का सार बताया गया मकार को तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है उस सोम लोक को द्वितीय मात्रा रूप भाष्य में द्वितीय मात्रा रूपम सोमलोकम ऐसा अनुय करना अंतरिक्षाधारम भी विशेषण है सोमलोकम का और ये द्वितीय मात्रा रूपम सोमलोकम यह भी सोमलोक का विशेषण है आगे लिखते हैं यजुर्भी तो यजुर्भी या यजु ये, ये भी द्वितीय मात्रा रूप है तीन वेदों में से आकार मात्रा रूप माना जाता है ऋग्वेद को उकार मात्रा रूप माना जाता है यजूर् को और मकार मात्रात्मक माना जाता है शाम को इसलिए यजु मंत्र जो यजुर्वेद के हैं वे भी द्वितीय मात्रा रूप है इसलिए लिखते हैं कि द्वितीय मात्रा रूपये रेव यजुर्भी मूल में यजु लिखा है ना उस यजु भी का अर्थ कर दिया द्वितीय मात्रात्मक जो यजु है यजुमंत्र है और यजु मंत्र से भी लेना यजु मंत्र अभिमानी देवता जैसे वहां पहले ऋग भी का अर्थ कर दिया ऋग अभिमानी देवता ऐसे यजु अभिमानी देवता द्वितीय मात्रात्मक येजु अभिमानी देवता ये का अर्थ निकलेगा उन देवताओं के द्वारा उन्नीयते ले जाया जाता है ऊपर और किसको तो स शब्द का अर्थ है उकार मात्रा में आत्माभिमान प्राप्त उपासक और उस उपासक को प्राप्त कराया जाता है उन्नीयते का अर्थ है इन यजुओं के द्वारा उपासक को प्राप्त कराया जाता है क्या तो सोमलोकम तो सोमलोकम उन्नीयते इसमें सोमलोकम का अर्थ करते हैं सौम्यम जन्म सौम्य जन्म यानी देवता का जन्म प्राप्त कराती है यजु अभिमानी देवता तो सौम्यम जन्म प्रापयती उन्निका उन्नीय का अर्थ कर दिया कि यजु देवता सो, दे, देवता जन्म प्राप्त कराती है तम तम यानी उपासकम और प्रापयंती का कर्ता कौन है तो यजुंसी <coughs> तो यजुंसी प्रापयंती यजुंसी बहुवचन है ना प्राप य का करता है, है? क्या है हाँ। तो ये जो मंत्र अनेक है तो आ, अलग अलग मंत्रों की अलग अलग देवता होती है तो इसलिए बहुवचन है तो स इस प्रकार ये द्वितीय कंड जो वाक्य है अवान्तर उसकी व्याख्या हो गई अब स त्र विभूतिम अन्भूय पुनरावर्तते ये जो मूल में वाक्य हैं सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते इसकी व्याख्या करते भाष्यकार भगवान स त्र विभूतिम अन्भूय सोमलोके मनुष्यलोक प्रति पुनरावर्तते तो निश्चित समय तक वह सोमलोक में निवास करके और वहां के ऐश्वर्य की अनुभूति करके फिर यहाँ मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए आता है ये यहाँ पर कहा गया एक प्रकार से गीता में छठवी अध्याय में योग भ्रष्ट की जो स्थिति बताई है ना दो प्रकार के योग भ्रष्ट होते हैं एक तो मृत्यु के समय जिनके अंदर वैराग्य न्यून है कम है तो उनकी स्थिति तो होगी प्राप्त पुण्यकृतां लोकान उषित शाश्वती समा। ये जो कहा है कि वो पुण्य कर्म करने वालों के को प्राप्त होने वाला जो लोक है वो है सोम लोक स्वर्ग उसे प्राप्त करते हैं योग भ्रष्ट और वहां पर लंबे समय तक रह करके उचित वह शाश्वती समा समा करते हैं वर्षों को शाश्वती यानी लंबे समय तक दीर्घ काल तक वहां निवास करते हैं वहां का ऐश्वर्य भुगते हैं लेकिन जो उन्होंने साधना की है उस साधना का वहां पर क्षय नहीं होता भगवान को प्राप्त करने के लिए जो साधना की थी वो क्षीण नहीं होगी बोनस रूप से उनको प्राप्त होता है एक प्रकार से वह स्वर्ग बोनस में वैराग्य की कमी है तो और फिर यहां आकर के श्रीमता योग भ्रष्टो भी जायते आता है न और फिर तत्र स तम बुद्धि संयोगम लभते पौरोदेहिकम तो पूर्व जन्म में जहां से साधना छूटी थी वहां से आगे की साधना करना प्रारंभ करता है और एक तो ये प्रकार हुआ योग भ्रष्ट का दूसरा प्रकार होगा तीव्र वैराग्य है जिसको उसे तुरंत ही मनुष्य जन्म मिलता है योगियों के कुल में अथवा योगिनामेव कुले जायते धीमताम एक तद लोके जन्म यद ईदृशम तो वो मनुष्य लोक में जन्म होगा आस्तिक मनुष्य का और आगे की वो साधना करेगा तुरंत ही और स्वर्ग लोक में जाएगा तो उसकी साधना तो पहले की हुई और नहीं होगी लेकिन जब तक स्वर्ग में रहेगा तब तक आगे की साधना नहीं हो पाएगी ना उतना समय उसका केवल भोग में चला जाएगा ऐश्वर्य भोग में और ये तो तुरंत मनुष्य शरीर छोड़कर के मनुष्य बनेगा साधक बनेगा साधना करेगा तो आगे निकल जाएगा जो वैराग्यवान है उसको तो ऐसे होता है वो दो प्रकार की गति यहाँ पर बताई ना ओंकार की प्रशंसा करते हुए दो कंडिकाओं के द्वारा दो प्रकार की गति योग की बताई गई जो गीता में छठवी अध्याय में कही गई है ये चतुर्थ कंडिका का विचार संपन्न हुआ पंचम कंडिका पर चर्चा हम लोग करते हैं कल ओम करने भी ही सृण